रंगीन खिलौनो का चहार हंसी की फुहार खुशी का गान पर झूले पतंगों की ढूर कच्ची कल्पनाओं का अंगोल भंडार कभी राजा कभी रानी का खेर बाल संसारे बाल संसार, संसार प्रिय श्रोताओं आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बाल संसार में आज हमारे साथ है विशेष अतिथि डॉक्टर अजय शुक्ला जो हमें मर्यादाओं का अनुकरण और मूल्यपरक सिद्धांतों के महत्व पर अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम का विषय दूसरों के प्रति सम्मान और मूल्यपरक सिद्धांतों के प्रति विश्वसनीय आस्था डॉक्टर शुक्ला हमें बताएंगे कि कैसे मर्यादाओं का अनुकरण हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाता है और यह हमारे जीवन को खुशहाल और संतुष्ट बना सकता है नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वैल्दी और हैप्पी होंगे बाल संसार में हम लोग पिछले कुछ सीरीज़ में आप पंद्रह सोलह एपिसोड सुन चुके हैं और जिसमें हमने बाल मनोविज्ञान के बारे में बातें कर रहे हैं और आज के हमारे अतिथि जैसे कि हमेशा की तरह डॉक्टर अजय शुक्ला जी हैं जिनसे हम लोग बात करते हैं पिछले एपिसोड में हमने मर्यादाओं के बारे में बातें की थी और वहीं से फिर आगे का ये आज जो है क्रम शुरू करते हैं हम लोग और जब बात करते हैं मर्यादाओं का अनुकरण करने की बात आती है तो यहाँ पर मूल्य परख सिद्धांतों का इम्पोर्टेंट आ जाता है इसका महत्व जानना बहुत ज़रूरी है जब हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं तो ये चीज़ें आसान हो जा तो डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बाले संसार। बाले संसार। बहुत आनंद में हूँ ओम शांति भाई जी ओम शांति तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग और एक सवाल ये है कि मर्यादाओं का अनुसरण करने में करने से हमें दूसरों का सम्मान करने में कैसे मदद मिलता है ये बताइए बहुत ही आ, मर्यादित प्रश्न भी है और मर्यादा को लेके भी है तो बड़ी खुशी भी हो रही है आत्मा का जो स्वभाव होता है संस्कार होता है सम्मान होता, होता है वो नेचुरल रूप से बहुत सारे मूल्यों के स्वरूप में ही होता है और उस स्वरूप की विस्मृति हो जाने के कारण लोक व्यवहार में जब हम आते हैं जिसको कई बार हम कह सकते हैं कि संगत गुण असर होता ही है जिस भी माहौल में हम रहते हैं वो चीज़ें धीरे धीरे हमारे अंदर असर करती हैं और कई बार उसका प्रयोग जब हमारे द्वारा होता है या बच्चों के द्वारा होता है तो माता पिता को या मर्यादाओं का पालन करने वाले इंसान को ये लगता है कि अचानक इस बच्चे ने इस बिहेवियर पर कैसे अपने मूवमेंट को शिफ्ट कर लिया तो उसका कारण ये होता है बच्चे से हालांकि वहाँ पर डाँट डपट करके या कुछ उनको पनिष्ठ करके आप रोक सकते हैं लेकिन गार्जियन को ये पूछना चाहिए कि जिस मर्यादा के अनुसार अपना आप आचरण कर रहे थे उस मर्यादा के आचरण को निरंतर बनाए रखने में या हमें लगा था कि आपने पिछले अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया था कि ये मर्यादाएं किसी भी स्थिति में बनी रहेंगी तो ऐसी स्थिति अभी जो देखने में आ रही है वो कुछ थोड़ा सा अंतर लग रहा है तो आ, क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है और कुल मिला के आप इन मर्यादाओं का अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं उसमें कहां दिक्कत आ रही है तो वो बच्चा ये बताने का प्रयास करता है कि जिन बच्चों के साथ में खेलता हूं मैं या जिन बच्चों के साथ में मैं पढ़ाई करता हूँ या जिस स्कूल के वातावरण में रहता हूँ या स्कूल से आने के बाद में जब मैं अपनी कोचिंग्स में जाता हूँ वहाँ पर मुझे जो गाइड करने वाले टीचर हैं या वहाँ जो ग्रुप है जो समूह है या बच्चे हैं तो ये अलग अलग सुबह दोपहर और शाम को अलग अलग सरकम में, में मेरा मूवमेंट होता है और वहाँ पर जिस व्यवहार को वहाँ पूर्ण किया जाता है या जो भी लोक व्यवहार में भाषा बोली जाती है तो सबसे पहले वाणी के द्वारा हमारे पूरे बिहेवियर पर असर होता है कोई बात किसी ने कही तो मेरे म, मेरा मन दुखा और मैंने उनको ऐसा जवाब दे दिया और जवाब देने के बाद ने मुझे लगा कि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए तो ये जो इंटरप्रिटेशन है वो ऑटोसजेशन के द्वारा मुझे पता चल गया ये बच्चा अपनी भाषा में कहने का प्रयास करता है लेकिन बड़े ज़रूर इस चीज़ को समझ जाते हैं कि अभी मेरे बच्चे का या मेरा स्वयं का ये जो व्यवहार में अंतर आ रहा है या मर्यादाओं के पालन करने में मुझे कुछ कठिनाई महसूस हो रही है तो ये कठिनाई क्यों हो रही है तो वहाँ जो संगत गुण असर है जैसे बच्चे का उदाहरण मैंने आपको दिया ऐसे ही ऑफिशियल प्रोसेस में पिता के साथ हो सकता है माँ अगर बाहर कार्य करने जाती हैं तो उनके साथ में ऐसा हो सकता है या किसी एनजीओ में कार्य करते हैं या किसी सोशल नजेशन में अपना समय देते हैं तो ये तमाम परिस्थितियों के बीच में जो हमारी अपेक्षा है उपेक्षा है और कुछ हमारे भाव हैं जो हमें लगता है कि ये एवरी टाइम मेंटेन रहना चाहिए हम करते भी हैं प्रयास लेकिन कुल मिला जब ये टूटन पैदा होती है जब ये एक सेचुएशन पॉइंट क्रिएट होता है तो सेचुरेशन में इसलिए से कह रहा हूँ कि यहाँ ऐसा नहीं है कि अच्छी बात करते करते हम बोर हो गए हों बल्कि वो उस वातावरण ने हमको ऐसा बाध्य कर दिया कि हम चाह भी इन मर्यादाओं का अनुकरण नहीं कर पा रहे अब आपका जो भाई जी प्रश्न था कि क्या ये मर्यादाएँ हम जब अनुपालन इनका करते हैं तो मूल्य परक जो सिद्धांत होते हैं वो हमारी कितनी मदद करते हैं तो निश्चित रूप से मदद करते हैं फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल डेवलप किए हैं या बड़ों के द्वारा कुछ मार्गदर्शन गाइडेंस हमको मिला है और एक सिद्धांत जब बनता है तो उसके पहले वो बहुत सारे उदाहरण जीवन में होते हैं बहुत सारी कहावतें होती हैं बहुत सारे प्रयोग होते हैं और उसके बाद में कोई फाइनल एक हम एक शेप क्रिएट कर पाते हैं कि इस सिद्धांत का हम अनुसरण करेंगे या इसका अनुसरण अनुकरण करेंगे आत्मसात करेंगे जीवन में इसको फॉलो करेंगे तो वो सिद्धांत अगर आपने बहुत अच्छे से अपने लाइफ में प्रयोग किए हैं उनको अपनाया है तो वो सिद्धांत एवरी टाइम हमको मर्यादाओं में रहने के लिए नेचुरल रूप से गाइड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने ये नियम बनाया है कि भाई हमें सुबह और शाम को टहलने जाना है तो एक जो सिद्धांत है कि टू वॉक इन द मॉर्निंग यूजफुल फॉर द हेल्थ या आफ्टर लंच रेस्ट ए वाइल और आफ्टर डिनर वॉक ए माइल तो ये भोजन के बाद में रेस्ट का समय या बज्रासन में आप बैठे हुए हैं तो एक प्रिंसिपली आपने तमाम लेवल पर अपने इस सिद्धांत को फॉलो कर लिया आपको लगा कि नहीं आ, मुझे सुबह घूमने जाना है फ्रेश एयर मुझे मिलती है ऑक्सीजन की रिकवरी मेरे को पूरी शरीर में हो जाती है और ये भी एक सिद्धांत आपने क्योंकि एक सिद्धांत के डीपनेस में एक सिद्धांत और पाया जाता है जैसे आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो ये भी कोई कह सकता है कि ठीक है भैया एक स्टेटमेंट है आपने फॉलो कर लिया लेकिन इसका तो एक अल्टीमेट प्रिंसिपल क्या है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है इस सिद्धांत के तहत में हम सुबह घूमने का या शाम को घूमने का या दिन में भोजन के बाद में रेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं या कुल मिलाकर बॉडी की फिटनेस के लिए हम प्रॉपर नींद भी कर रहे हैं मेंटल रिलैक्स भी कर रहे हैं और फिजिकल रिलैक्स भी कर रहे हैं तो ये सारे सिद्धांत को फॉलो करने के लिए जो एक सुनिश्चित मर्यादाएं हैं चाहे वो समय से सोना है समय से उठना है या समय से आपको भोजन करना है तो ये सारी चीज़ें आप समय से क्यों कर पा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी आत्मा को भी बलवान बनाती हैं जैसे सत्संग है तो सत्य का संग करना ये आत्मा को बलवान बनाने में मददगार होता है क्योंकि वहाँ आप किसी अच्छाई के प्रति न केवल आस्थावान है बल्कि आपकी बहुत गहरी श्रद्धा है तो वहाँ आप उस अच्छाई को ढूंढते हैं उसको खोजते हैं उस अच्छाई में स्वयं को देखते हैं तो ये सारी बातें आपके माध्यम से मर्यादित रूप से अगर विधिवत रूप से संपन्न हो रही हैं तो इसके पीछे मूल्यपरक जो सिद्धांत हैं वो काम कर रहे हैं और एवरी टाइम वो हमको इंस्पायर करते रहते हैं जिससे कि हम अपनी मर्यादाओं को फॉलो करने में या मर्यादाओं के प्रति आस्थावान रहने में या मर्यादाओं को कहीं ना कहीं किसी न किसी ने रूप में उसके साथ जीने के लिए हम नेचुरल रूप से प्रिपेयर रहते हैं जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया है और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर कैसे हम जो है मर्यादाओं का अनुसरण करके दूसरों को सम्मान दे सकते हैं एक और बात आती है यहाँ पर दूसरों का सम्मान करने का क्या मतलब है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है जी देखिए दूसरों को सम्मान करने के पहले हम क्या करते हैं इस पर अगर हम गौर करेंगे तो हमको ये पकड़ में आ जाएगा कि दूसरों का सम्मान हमें क्यों करना चाहिए यो हम क्यों करते हैं तो यहाँ एक सत्य है कि आप सबसे पहले स्वयं का सम्मान करते हैं और एक स्टेटमेंट भी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट टू अधर्स और इसी को स्परिचुअल इस लैंग्वेज में जब हम लेके चलते हैं तो वहाँ आती है बात कि जब हम स्वयं का रिस्पेक्ट करेंगे तभी हम दूसरों को रिस्पेक्ट दे पाएंगे अर्थात हम रिगार्ड देंगे तो रिगार्ड मिलेगा रिटर्न में वही आएगा और हमारा रिकॉर्ड अच्छा होगा तो ये सारी चीज़ें शब्दावली भले ही हमको यहाँ विशेषीकृत रूप में दिखाई देती है या सुनने में आती है लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है कि यहाँ तीन घटनाएं एक साथ हो रही हैं कि आप अपने को सम्मान दे रहे हैं आप दूसरों को सम्मान दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं कि जो भी चीज़ हम रिफ्लेक्ट करेंगे वही रिफ्लेक्शन हमारे पास में आएगा जो हम करते हैं या जो हम सोचते हैं जो हम विचार करते हैं जो हम संकल्प करते हैं इसका जो पूरा कंक्लूजन है इसका जो निष्कर्ष है वो आपके व्यवहार में झलकता है और वही व्यवहार आपको एक दूसरे से जोड़ने और जोड़ने में मदद करता है जैसे कई बार आप अननोन सेक्टर में भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि दूसरों का सम्मान करने का आपका जो नेचर है भले ही वो शुरुआत में वो नेचर बाध्यतापूर्ण लग रहा है मर्यादाओं का भी अनुकरण हम करते हैं तो उस लगता है कि कुछ दबाव साइकोलॉजिकल रूप से हमारे ऊपर है लेकिन वो दबाव एक समय में आपका स्वभाव बन जाता है तो जब जीवन में बहुत अनिवार्य आपके सामने मर्यादाएं होती हैं और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं आचार संहिता होती है जैसे आचार संहिता की हम बात करेंगे तो एक नियम बड़ा अच्छा लगता है कि ओबीडियंस टू ऑर्डर आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता एक आज्ञा हमको दी गई है कि आपको ये करना है हमारे बड़ों ने कहा माता है पिता हैं गुरुजन हैं या जो हमारे मेंटर हैं तो हम उनके प्रति आज्ञाकारी रहते हैं अर्थात उनकी बात हम मानते हैं इसलिए मानते हैं कि उनके पास एक एक्सपीरियंस है उन्होंने दुनिया को देखा है समझा है आपसे बड़े हैं और इस सृष्टि में कहीं ना कहीं हमें गाइड कर रहे हैं तो गाइड करने का अर्थ यहाँ पर है कि कई बार उस गाइडेंस में आपकी आलोचनात्मक व्याख्या भी हो सकती है आपके साथ में कुछ बिहेवियर पर आ, कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की बात भी हो सकती है लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए या एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने के लिए तो रिस्पेक्ट के एंगल पर हम जाप जाके स्वयं को स्थापित करते हैं तो वो जो राइट एंगल है वो क्या है कि आपने सामने वाले को ये भी महसूस कराया है कि आलोचक की भी आस्था होती है वो आलोचना कर रहा है लेकिन उसकी आस्था है ये जानते हुए कि शास्त्र हमको हमारी मदद करता है कि अगर सत्य अप्रिय हो तो आप मत बोलें सत्य अगर प्रिय है तो आप बोलें लेकिन लोकभाषा में हम क्या करते हैं हम बोलते हैं कि भाई आप बुरा मत मानना मैं एक बात कहूँ इसका मतलब सामने वाले को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको आगाह कर रहे हैं सतर्क कर रहे हैं कि ये बात थोड़ी सी कड़वी हो सकती है क्योंकि हमें उस बात को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए अपनी जो एक रिस्पेक्ट देने की परंपरा है उसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है ऑप्शंस हैं वहाँ पर लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं उसको ढूंढ नहीं पाते हैं अब वो बात आपने कम्युनिकेट कर दी समझा दिया अब वो सामने वाला व्यक्ति बुरा मान गया अब आप उसके पास गए और फिर आपने बोला कि कल मेरी आपसे बातचीत हुई थी मैं चाहता था कि एक रिस्पेक्टिव एंगल से आपको ये बात कहूँ लेकिन ऐसा नहीं हो कि रिस्पेक्ट कैसे मैं करूं किस प्रकार से करूं ये बात पहुंचे कि नहीं पहुंचे इसमें कुछ संदेह था मैंने डायरेक्टली वो बात बोल दी आपको तो डायरेक्ट बोली तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपका रिस्पेक्ट नहीं किया लेकिन ऐसा लगा आप बॉडी लैंग्वेज से कि आप ऐसा समझ रहे हैं कि मेरा रिस्पेक्ट नहीं हुआ और मुझे डिसरिगार्ड मिला या थोड़ा सा मेरे को हर्ट करने का प्रयास किया गया तो आप जाके उनको सॉरी बोलते हैं जबकि वो कई बार दो दिन तीन दिन के बाद में सोचते हैं कि भाई साहब वो तो बात भूल ही गया था मैंने मैंने तो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट और जैसा आप चाहते थे वैसे ले लिया तो ये एक बड़ी बात है कि उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार कि आपको कम्युनिकेट किया लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है जहां कुछ हर्ट करने वालचर हो, हो सकता है कि अच्छे सा डुबा के चलते हैं तो इन तमाम आ, कारणों से हो सकता है कि उसके आ, उसका ड्यूरेशन कम हो जाए फॉर एग्जाम्पल कि कोई हिमालय के संत हैं, और वह धरती पर आ जाए तो हो सकता है कि आपके खराब बोलने के बाद उनको एक सेकंड का असर हो लेकिन अगर वो कोई आश्रम में या मंदिर में या आ, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रहते हैं तो उसका असर उनको तो दो मिनट का हो कोई सामान्य ग्रस्त में रहता है तो उसका असर उसको तीन दिन का हो या किसी को महीने भर का भी हो तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई ये भ्रम में नहीं रहे कि हम अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं या रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या रिस्पेक्ट बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें ये सारी प्रोसेस का असर नहीं होगा असर होगा और असर का ड्यूरेशन कम हो सकता है कम या ज़्यादा हो सकता है उसको रिमूव करने के लिए प्रयास कर सकते हैं लेकिन एज ए ह्यूमन बींग हमको उस चीज़ का इफेक्ट होता है इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले स्वयं का सम्मान करें और स्वयं का सम्मान तो मन वचन कर्म समय संकल्प संबंध और स्वप्न पर नियंत्रण हमारा बढ़ता जाएगा और सिद्धांत रूप में जो बात कही गई है कि मनसा कर्मणा से हमको पवित्र रहना चाहिए और इसको जब हम प्रैक्टिस में ले आते हैं, पर अपने आपको लेकर जाते हैं तो वहां सभी संकल्प आपके या सभी किसी भी समय की बात हो चौबीस घंटे में कभी भी हमारे संकल्पों में लघुता नहीं आना चाहिए कमी नहीं आना चाहिए बल्कि उचितता उसकी पवित्रता बनी रहना चाहिए तो वो में है संकल्प है संबंध है संबंध और संबोधन के बीच में आज बहुत अंतर आ गया है तो जो संबंध है उसी संबोधन के साथ में उसको स्वीकार करना चाहिए उसमें कहीं फ्लैक्चुएशन नहीं आना चाहिए तो वहाँ रिस्पेक्ट और रिगार्ड बना रहता है और ये फ्लैक्चुएशन आने के कारण आज एक नया क्वेश्चन आ गया है कि रिस्पेक्ट और रिगार्ड कर रहे हैं और अच्छा व्यवहार कर रहे हैं लेकिन संदेह के बादल वहाँ पर बने हुए हैं जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफी अच्छी बातें आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को और बच्चों को भी अच्छा लग रहा है तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर हम लोग बातें करेंगे आप सुन रहे हैं बाल संसार सुनते रहो मुस्कर रहो दे न दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना हम चलें चले रस्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चलें चलेने रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता विश्वास कमजोर होना हर तरफ जुल्म है बे बसी है सहमा सहमाशहर आदमी है बाप का बोझ पढ़ता ही जाए जाने कैसे ये धरती थमी है बोझ ममता से तू ये उठा ले मेरी रचना का ही अंत होना हम चले एक रस्ते पे हमसे aas kamzor एक रस्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल ना इतनी शक्ति हमें देना दादा मन का विश्वास कमजोर हो ना इतनी शक्ति हमें दे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बात कर रहे थे हम लोग बाल संसार इस कार्यक्रम में मर्यादाओं का अनुसरण करते समय हमें सम्मान करने में कैसे मदद मिलता है उसके बाद क्या सम्मान करने से हमारे जीवन को प्रभावित करता है क्या तो आइए इस गहरी बात को समझने के साथ साथ एक और बात सामने आती है डॉक्टर अजय शुक्ला जी फिर से स्वागत हैं और मूल्य सिद्धांतों के प्रति विश्वसनीय आस्था का क्या महत्व है इसके बारे में बताइए बहुत अच्छी बात है और निश्चित तौर पर जब हम मर्यादा के अनुसरण की बात करते हैं उसके अनुसरण के साथ साथ में उसके अनुकरण की बात करते हैं कुल मिलाकर आत्मसात करने की बात करते हैं तो ये बात हमारे सामने निकल के आती है कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है तो जितने भी सिद्धांत दुनिया में बने हुए हैं उन सिद्धांतों के प्रति अगर हमारी स्थायी आस्था है अर्थात हम ये मान के चलते हैं कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है फॉर एग्जांपल कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है तो ये नीति है लेकिन इसका प्रयोग अगर हमने जीवन में किया है अर्थात मर्यादाओं के माध्यम से इस नीति को जितना अधिक व्यवहार में आपने लागू किया होगा उतनी हमारी मान्यता स्थायी होती जाती है स्थायी कई बार होती है और उसको हम देखते हैं कि वो मान्यता हमारे जीवन में धीरे धीरे घर कर जा रही है और हमारे जीवन का भी सिद्धांत बन जाता है और कई बार इन स्थायी मूल्य मान्यताओं के प्रति आपको लेके भी टिप्पणी की जाती है कि भाई ये सत्य के मामले में इनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल अडिग है अचल है और इसमें ये स्थिर बने रहते हैं तो इससे पता चलता है कि कई बार आपके जीवन में जो बहुत सारे गहरे सिद्धांत होते हैं जिनके प्रति स्थाई मान्यता होती है उनसे आपका जुड़ाव हो जाता है और जुड़ाव इस प्रकार से होता है कि जैसे कि कोई कह सकता है कि आपके ब्लड के अंदर ऑनेस्टी समाई हुई है तो ये बात मैं इसलिए सपोर्ट करके कह रहा था कि कोई भी एक गुण मनोविज्ञान सिद्धांत भी है कि, कि किसी एक गुण में आप अगर बहुत अमीर होते धनी होते आपके अंदर रिचनेस होती है तो उसका एक परिणाम ये होता है कि उससे जुड़े हुए सदगुण भी आपके पास में आ जाते हैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का मैं हवाला देता हूँ वहाँ पर ये वाक्य आया था कि एक सीनियर प्रोफेसर जी ने सभी पार्टिसिपेंट से कहा था और मैं भी उसमें एक सहभागी के रूप में शामिल था कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो एवरी टाइम आपको सपोर्ट करती है तो वो बात आपको आ, बोर्ड पर आकर लिखनी है और सपोर्ट क्या करती है कुल मिला उन्होंने एक और सपोर्ट जोड़ा उसमें कि आपके दादा दादी या नाना नानी या माता पिता के द्वारा कभी आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो उस समय एक प्रिकॉशंस आपको ध्यान होगा कि वो हमेशा कहते हैं कि आप एक काम करना आप जाते रहे हो लेकिन इस बात का ध्यान रखना भले ही आप शहर से दूर जा रहे हों गांव से दूर जा रहे हों या कहीं स्टडी के लिए आप जा रहे हों किसी जॉब के लिए आप जा रहे हों तो एक बात जो उनके द्वारा होती है वो हमेशा आपके साथ शेयर होती है कि आप इस बात का ध्यान रखना तो ये बात भी आप बोर्ड पर आके लिख सकते हैं तो पूरा बोर्ड लगभग भर गया था और मेरा जब नंबर आया तो मुझे भी लिखना था कि मैं लिखूं कि मेरे माता पिता ने या मेरे बड़ों ने या मेरे गुरुजनों ने मुझसे क्या चाहा है और क्या अपेक्षा की है और कौन सी बात का ध्यान रखने के लिए कहा है तो मैंने वहां पर जाकर लिख दिया ईमानदारी जब ईमानदारी लिखा तो जो गुरुजन थे उन्होंने उस शब्द को बीच में थोड़ा स्थान बना के था वहाँ लिख दिया और ये कहा कि ये एक ऐसा सदगुण है अगर ये है तो जितनी बातें आपने बताई हैं ये सब किसी न किसी रूप में आपके अंदर रहेंगी तो इससे मुझे बड़ा बल मिला एक मनोबल मिला कि देखो जो चीज़ें जिस एक सिद्धांत को मैं स्थाई रूप से स्वीकार करता था और वो स्वीकारोक्ति का परिणाम यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिला कि हमारे बड़ों ने ये बात रखी और उस बात को यहाँ पर प्रतिपादित करते हुए उन्होंने इस बात को शेयर भी किया कि अगर ऑनेस्टी वाला गुण आपके अंदर है तो ये बहुत सारी जो वैल्यूज़ है वो अपने आप आ जाएंगी इससे ये भी पता चलता है कि जो वैल्यू बेस्ड लाइफ है उसके पीछे मूल्य परक सिद्धांत काम करते हैं और ये मूल्य परक सिद्धांत नेचुरल रूप से ऑटो सजेशन के माध्यम से व्यक्ति तक निश्चित रूप से पहुंचते हैं और उसका मन उसका वचन उसका कर्म इसको प्योरीफाई भी करते हैं और प्यूरीफिकेशन का परिणाम ये होता है कि अगर कहीं उस इंसान से कोई थोड़ा सा आगे पीछे बिहेवियर हो भी गया तो वो अपने अंदर एक गिल्टी महसूस करता है और उसको बहुत कम टाइम में रिमूव कर देता है जैसे फॉर एग्जांपल कि एक इंसान है मुझे दो व्यक्तियों को सम्मान करना हो और मैं एक का कर पाया एक का नहीं कर पाया तो उस समय इसको मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विश्लेषण करूंगा और देखने का प्रयास करूँगा कि मैं इसको कैसे बैलेंस कर सकता हूँ तो एक के साथ मैंने न्याय किया तो नेक्स्ट डे को मैं उस इंसान को कॉल कर लूँगा उनको साथ समय देने का प्रयास करूँगा ये बताऊँगा कि कल की सिचुएशन में कल मैं मान जब दे रहा था तो उस समय मैं इतना ज़्यादा कई चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया कि आपकी ओर ध्यान नहीं गया आज इसलिए मैंने आपको बुलाया है और कल जो जाने अनजाने मेरे से अन्याय हुआ या जब ऐसा हो रहा था तो मुझे सब कॉन्शियस माइंड में ये महसूस भी हो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन मैं मनुष्य हूँ और चाहकर भी मैं दोनों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था तो अभी सेटिसफेक्शन के एक लेवल पर मैं अपने कार्य को कर पाया और आज मैं आपसे बड़े सुकून से बात करने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ भी ये यह हो सकता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं उसको भी ऐसा फील हो कि कल मैं बहुत हर्ट हुआ था और आज मुझे आपसे मिलना तो है लेकिन मैंने एक फॉर्मेलिटी कर ली ले, लेकिन धीरे धीरे मैं आपसे विड्रावल कर लूँगा ये भी सिचुएशन आ सकती है क्योंकि मनुष्य जरूरी नहीं है कि आपके बहुत खराब बिहेवियर पर ही किसी को दुख हो आपके नॉर्मल और सामान्य बिहेवियर में भी किसी को हर्ट हो सकता है ये सारी बातें एक ह्यूमन बींग होने के नाते होती हैं एक इंसान के अंदर मेरा कुल मिला कहने मतलब है कि अगर हम अच्छी चीज़ों से गवर्न हो रहे हैं अगर हमें अच्छी चीजें मोटिवेट कर रही हैं अगर हमारे पास में सत्य अहिंसा का जो मूल्य है वो बना हुआ है हमारे जीवन में तो इसका मतलब है कि जो मूल्य परक सिद्धांत हैं वो बहुत गहरे स्तर पर हैं और वो कई युगों से इस सृष्टि में विद्यमान हैं उसकी जो कालावधि है वो बड़ी बड़ी है कई बार शताब्दी से कोई नियम चल रहा है और कई बार आप देखेंगे कि 200 500 400 या हजारों साल का इतिहास है वो भी आपके साथ में चल रहा है तो ये मूल्य कभी भी मृत्यु इनकी नहीं होती है बस ज़रूरत होती है कि इसकी जीवंतता को हम स्वीकार करें और मानवीय मूल्यों के साथ में जो आत्मा की शक्ति है उसको पहचानें और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा भले ही थोड़ा सा कठोरता हमको लगे बल प्रयोग करना पड़े कुल मिलाके मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे सिद्धांतों और मूल्यों को फॉलो करने के लिए हमें अगर हठ योग भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए क्योंकि कुल मिलाके वो आपके जीवन को प्रिजर्व करते हैं अर्थात सगुण और निर्गुण दोनों ही धारा में प्रवाहित होने में मदद करते हैं जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया आपका और बहुत सुंदर जो बातें आपने बताया कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं मूल्यों को समझकर जानकर इसी के साथ हम लोग कार्यक्रम को यहाँ पूरा करते हैं और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर और मूल्यों की पहचान और उनके अनुरूप जीवन जीने से क्या लाभ मिलता है इस विषय को लेकर जिस तरह से हम लोग मूल्य महत्व बार बात कर रहे थे और जितना हम लोग विश्वास को अपने जीवन में अपनाते हैं और जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो विचार आपके जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जिस तरह से डॉक्टर अजय शुक्ला जी ने बताया कि विचारों को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें और विचार परिवर्तन किए जा सकते हैं व्यक्ति परिवर्तन हमेशा असंभव सा है लेकिन आपके हाँ खुद के विचारों को परिवर्तन करने के लिए ये संभव कार्य है हर व्यक्ति कर सकता है तो देखिए कि आप अपने विचारों को कैसे चेंजअप कर सकते हैं तो जितना आप अपने विचारों में बदलाव लाएंगे उतना जीवन आप बेहतर बना पाएंगे इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार अजय शुक्ला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बाल संसार इस कार्यक्रम में बस इतना और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गणिस